मंत्र पाठ। मंत्राठ सहनावतु सहनौ भुन सहवीर कर्वावि तेजस्विनावी समस्त शांति शांति शांति चलिए नमस्ते नमस्ते ईश्वर की कृपा से हमने जो है कल समाधि पाद में जो प्रथर विधारणा भ्याम व प्राणस्य यहाँ तक हमने विचार किया था यहाँ तक मैंने पढ़ाया था आपको इसमें कोई पिछले में पाठ में को कोई शंका तो नहीं है नहीं अभी तक तो कोई नहीं है चलिए अब आगे है विषयवती व प्रवृत्तिपन्ना मनस स्थिति निबंधनी क्या है बोले विषयवती विषयवती वा, वा प्रवृत्ति प्रवृत् प्रवृति प्रवृत् प्रवृति डबलता है प्रवृत् प्रवृतिपन्ना पन्ना विसर्गनीय रुत्पन्ना पन्ना डबलना हैत्पन्ना पन्ना हाँ मनस मनसाह स्थिति स्थिति निबंधनी निबंधनी हम्म ये तो ये मन को एकाग्र करने का और भी साधन बताए जैसे पहला साधन बताया मैत्री करुणा मुद्रतोपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य विषया भावना चित्र प्रसाद बोल रहे हैं कि जो सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री की भावना करने से दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा की भावना करने से पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता की भावना करने से प्रसन्नता की भावना करने से और जो जिसका स्वभाव पाप करने का है ऐसे पापी व्यक्ति के प्रति उपेक्षा की भावना करने से अर्थात न वैर न मित्रता मैत्री इससे रहित तो इस उपेक्षा की भावना करने से योगी के चित्त का प्रसादन होता है जो भी इसका इस तरीके का प्रैक्टिस करता है ऐसे व्यक्ति का चित्त प्रसादन होता है चित्त की प्रसन्नता होती है चित्त की निर्मलता होती है और एकाग्र होता है निर्मलता हुई और साथ साथ जो है एकाग्र हुआ चित्त और एकाग्र होने से स्थिति पद को प्राप्त होता है अब और दूसरा बताया की प्रछंड प्राणस्य दूसरा और साधन बताया विकल्प अर्थ में नहीं है सो ध्यान रखिएगा यह समुच्चय अर्थ में है तो प्रशर्दन और और तथा विधारण विधारण करने से और से प्राण के चित्त की स्थिति चित्त जो है स्थित होता है चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति होती है चित्त एकाग्र होता है अब तीसरा बता रहे हैं कि और तीसरा साधन बताते हैं कि मन को एकाग्र करना है कैसे एकाग्र करना है मन मन को एकाग्र करने का और क्या तरीका है तो इसलिए कहें कि वा मने और विषयवती उत्पन्ना प्रवृत्ति ही ये अनुस्य करेंगे विषयवती उत्पन्ना प्रवृत्ति ही मनसा स्थिति निबंधनी आगे भवती का अध्यार कर लेंगे भवती विषयवती मतलब विषय वाली विषय माने विषय विशे वाली विषया संति यषया मैं शब्द रूप स्पर्श गंधा शब्द स्पर्श रूप रस गंधा ते विषया विषय का मतलब कि शब्द स्पर्श रूप रस, गंध तो शब्द स्पर्श रूप रस, रसगंध विषया सन्ती या यम ये जो है मतुप प्रत्यांत है तो यह हुआ जिसमें या विषयवती जो है प्रवृत्ति का विशेषण है तो जिस प्रवृत्ति में प्रवृत्ति का मतलब है कि प्रकृष्ट प्रकर्ष वृत्ति प्रवृत्ति या प्रकृष्ट प्रकृष्टतया वृत्ति प्रवृत्ति प्रकृष्टता से जो वृत्ति है वृत्ति मन ज्ञान तो क्योंकि जो ज्ञानात्मक जो व्यापार तो वृत्ति मन ज्ञान तो प्रकृष्ट जो ज्ञान है अर्थात शब्द स्पर्श रूप और रूप रस, गंध। ये जो है, है हाँ, मैंने जिस प्रकृष्ट ज्ञान में शब्द स्पर्श रूप रस गंध है वो ज्ञान विषयवती प्रवृत्ति हुई मैंने जिस ज्ञान में जिस प्रकृष्ट ज्ञान में शब्द है स्पर्श है रूप है रस है गंध है तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय वाली जो उत्पन्न जो प्रवृत्ति है प्रकृष्ट जो ज्ञान है वह मनसा स्थिति निबंधनी मन के स्थिति का निबंधनी होती है मन के स्थिति का कारण होती है मन के प्रशांत वाहिता स्थिति का एक कारण बनती है निबंधनी कहते हैं कारण को हेतु को बांधने वाली बनती है नी निश्चित रूप से और बंधनी मन बांधने वाली मन मन की स्थिति को निश्चित रूप से बांधने वाली होती है मन की जो स्थिति है प्रशांत वाहिता स्थिति है उस उसको मन उस स्थिति में करने वाली होती है ये अर्थ हुआ विषयवती व प्रवृत्ति तो कहने का अभिप्राय है कि शब्द में यदि हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, हम ओ ऐसा शब्द बोले और उस मन उस शब्द में एकाग्र कर रहे है या कोई जो भजन इत्यादि है जो मधुर शब्द है जो मन को अच्छा लगने वाला है उसमें मन को एकाग्र करते हैं, तो वह एकाग्रता जो है उससे उत्पन्न जो मन उसमें जो एकाग्रता किया और उससे जो एक विशेष ज्ञान उत्पन्न हुआ वह ज्ञान भी मन की स्थिति को का हेतु बन जाता वह ज्ञान जो है वह वह ज्ञान भी भी मन मन स्थिति बन बन जाता है। भी मन की हेतु बन है, प्रकृष्ट वृत्ति जाती कारण बन जाती है जितने जैसे मान लीजिए कि ये लोग हैं मैंने गायक इत्यादि है तो गायक इत्यादि जितने भी होते हैं वह जब हार्मोनियम इत्यादि सीखते हैं और इस तरीके का वह जब अभ्यास करते हैं तो अपने पूरे मन की एकाग्रता उसमें करते हैं मन एकाग्र हो जाता है तो उसे उनको विशेष आनंद की अनुभूति होती है तो वो शब्द विषयक उस विषयक विशेष ज्ञान की अनुभूति होती है तो यही करें कि विषय वाली जो भी उत्पन्न प्रवृत्ति है प्रकृष्ट जो ज्ञान है वह मन की स्थिति का हेतु होती है मन के स्थिति को बांधने वाली होती है अर्थात तो उस विषय में बांधने वाली होती है वो एकाग्र करने वाली होती है अर्थात तो ये एकाग्र करती है मन को समझ गए जी तो ये इसमें ये हुआ इसकी व्याख्या महर्षि वेदव्यास व्याजी करते हैं तो वहीं पर हम विशेष बताएंगे सीधे शब्दार्थ बताया हूं कि विषय वाली उत्पन्न प्रवृत्ति मन की स्थिति स्थिरता का कारण बनती है मन की स्थिति का हेतु बनती है ये इसका शब्दार्थ है समझ गए हाँ जी आगे है अब एक एक बता रहे हैं विषय में जैसे गंध है ऐसे रस है तीसरा रूप है चौथा स्पर्श है और पांचवा जो है शब्द है शब्द है हाँ पांचवा शब्द है, शब्द है। तो ये विषय लिया है तो इसमें कह रहे हैं कि नासिकाग्रे धारयतो अश्य या दिव्य गंध संवित सांध प्रवृत्ति माने काने का अभिप्राय है कि विषय वतीबा प्रवृत्ति में विषय प्रवृत्ति विषय प्रवृत्ति क्या क्या हुआ विषय वती प्रवृति तो एक है गंध प्रवृत्ति गंध का प्रकृष्ट ज्ञान गंध संबंधी प्रकृष्ट ज्ञान गंध वाली प्रवृत्ति तो गंध प्रवृत्ति क्या है तो यहां पर ये कह रहे हैं कि नासिका के अग्र भाग में जब हम साधना करते हैं और नासिका के अग्र भाग में जब हम धारणा करते हैं नासिका के अग्रभाग में जो हम धारणा करते हैं तो जो धारणा करने वाला व्यक्ति है और वह धारणा हम नासिका के अग्रभाग में ध्यान किए धारणा किए अब उस समय नासिका के अग्रभाग में ही मन कंसनट्रेट होना चाहिए ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि नासिका के जब अग्रभाग में आप ध्यान कर रहे हैं तो उसके अलावा और किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के प्रति मन को नहीं भगाना चाहिए तो यहाँ पर ये यह कह रहे हैं कि अश्य माने अस्य योगी ना इस योगी का इस योगी के तो जो नासिका के अग्रभाग में धारण कर धारणा करने वाले हैं, नासिका के अग्रभाग में अपने मन को एकाग्र करने वाले है धारणा करने वाले हैं ऐसे योगी को जो दिव्य गंध का ज्ञान होता है संवित संवित माने सम्यक ज्ञान होता है वह गंध प्रवृत्ति कहलाती है वह गंध प्रवृत्ति हुई तो यहाँ पर महर्षि अजय हाँ सम्यक अर्थ होगा अच्छा ज्ञान अच्छा भली हाँ भाती ज्ञान हाँ भली भांति जी मन भली भाती अच्छी तरीके से वित्त मन ज्ञान गंध प्रवृत्ति है तो इससे क्या मन इसे ये कहना चाह रहे हैं महर्षि वेद व्यास जी की जब व्यक्ति नासिका के अग्र में अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करता है और जब उसमें वह एकाग्र उसका मन जब उसमें एकाग्र हो जाता है तो उसके बाद उसके जो प्रतिफल है उसके जो फ्रूट है वह यह है कि सामान्य जो गंध है हम लोक में गंध का जो अनुभव करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो गंध का अनुभव करते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के गंध के अनुभव से एक यह भिन्न उत्कृष्ट गंध है दिव्य माने उत्कृष्ट हाँ जी एक एक दिव्य गंध है उसका प्रत्यक्ष होता है संविधित मन अनुभूति सब में ज्ञान अनुभूति भी तो ज्ञान ही है ना जी नी तो दिव्य गंध की अनुभूति होती है तो मन से अनुभूति सब मन में प्रत्यक्ष मन से प्रत्यक्ष किया जाता है बाहर वाले ज्ञान बाहर वाले जो गंध का तो प्रत्यक्ष जो है पास ले गया और उससे हो गया परंतु यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है ये, ये कहा जा रहा है कि नाशिका के अग्र भाग में हम जब धारणा करेंगे और धारणा करने के बाद धारणा करने से वह जब उसमें दक्षता आ जाएगी तो ये हम संसार में जिस गंध की का सम्वित करते हैं जिस गंध की अनुभूति करते हैं जिस, जिस गंध का ज्ञान करते हैं उससे एक उत्कृष्ट जो दिव्य ज्ञान है दिव्य जो गंध है उसका ज्ञान होता है तो वो जो दिव्य गंध का ज्ञान जो है सम्यक जो भली भाती जो ज्ञान है वही गंध प्रवृत्ति है समझ गया जी हाँ जी। इसमें जो है साधन इसके ऊपर जो साधना करने वाले व्यक्ति हैं, अपने आर्य समाज में एक आ, महा जो हुए हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी नाम सुने उनका हाँ जरूर सुना उन्होंने ट्रांसलेशन कई करी है उन्होंने हाँ तो ब्रह्म मुनि जी ब्रह्म मुनि जी स्वामी ब्रह्म मुनि जी जो है निरुक्त इत्यादि पर लिखे हैं जो है दर्शन इत्यादि पर भी उन्होंने व्याख्या संस्कृत में लिखी है, तो है उनकी कुछ है व्याख्याएं हैं भी उनकी सारी नहीं है कुछ है उनकी आपके पास कौन सी है मेरे पास उनके पांच दर्शन हैं जी एक वेदांत दर्शन है वैशेषिक दर्शन है न्याय दर्शन है और सांस मगर योग दर्शन नहीं है उनका अच्छा अच्छा अच्छा सांख्य दर्शन है आपके पास ना मैं एक मिनट पक्का कर देता हूँ हाँ।, हाँ जी किस तरह से है सांख्य है उनका वाह सांख्य न्याय भी हिंदी में है कि संस्कृत में है आ, संस्कृत हिंदी एक एक मैं खोलता हूँ फिर चारों उनको एक मिनट हाँ खोलिए संस्कृत में पद, पद है भाष्य भाष्य तो हाँ। संस्कृत में भी लगता है जी, हाँ। हाँ। जी? संस्कृत में ही है संस्कृत हिंदी दोनों लग रही है जी उसमें भाष्य हाँ। जिस तरह देखिए मैं लिखता हूँ उसमें पहला हाँ। उसका तो आपको उदाहरण देता हूँ तो। जैसे दर्शन में सांख्य दर्शन में जैसे अथा त्रिव दुखात्यंत नि पुरुषार्थ ये तो मूल सूत्र हो गया हाँ जी और उसके ऊपर तो जो व्याख्या, व्याख्या कैसा है व्याख्या हिंदी में ही है जी अच्छा व्याख्या हिंदी में चलिए ठीक है शास्त्र में तीन प्रकार के परम सात भाष्य भी किया उसके बाद आ, आ, आ, और तो हिंदी में है समझ गया मैं हिंदी में हाँ जी हाँ तो आपसे मैं निवेदन करूँगा हमारे पास ब्रह्म मुनि जी का संस्कृत में तो ये है Uh, क्या कहते हैं कि जो है वेदांत दर्शन संस्कृत में है सांख्य दर्शन भी संस्कृत में है शायद या पता नहीं हिंदी में हिंदी में तो नहीं है मेरे पास तो वो जो है आपको जब भी जैसे जैसे समय मिले तो वो यदि हो सके संभव तो उसका जो है आप स्कैन करके आप उसका पी बना करके यदि भेज देते तो बहुत अच्छा था। क्योंकि अभी सांख्य दर्शन शायद मिलता नहीं है उनका अच्छा तो आ, इस तरह मैं करता हूं मैं आपको क्योंकि मैं तो उसको पढ़ नहीं रहा हूं आजकल मैं आपको पुस्तक भेज देता हूं आप जैसे उससे करना चाहें उसके बाद जब भी मुझे वापस भेज, भेज दूंगा आपको वेदांत की भी चाहिए वो भी भेज सकता हूँ वेदांत का है मेरे पास वेदांत है सांख्य न्याय अच्छा एक मिनट न्याय भी देखता हूँ सांख्य दर्शन तो लिखा सांख्य आर्याय भाष्य तो तो हिंदी भाषा हो गई आ, आ, का, के, उनका मतलब ब्रह्म मुनि जी का हमें चाहिए ब्रह्म मुनि जी के ब्रह्म मुनि जी के हैं जी जी जी जी ये वो भी हिंदी में है उसका जो न्याय भी हिंदी में है हाँ तो न्याय सांख्य न्याय और वैशेषिक भी है उनका वैशेषिक भी है उनके पास तीन है यही मैं आपको कहा ना हाँ ये तीनों है और वेदांत चार है जी तो वेदांत तो मेरे पास है हिंदी में सांख्य न्याय और वैशेषिक तीनों भेज दीजिए और उसका मैं जो है धीरे धीरे धीरे जो है ये कर लूंगा मैंने क्या कहते स्कैन करके मैं अपने पास रख लेता हूँ फिर आपको मैं वापस भेज दूंगा क्योंकि योग क्योंकि तो योग दर्शन के बाद मैं सांख्य दर्शन पढ़ाऊंगा ना आपको तो सांख्य दर्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको भी सहयोगी होगा मुझे भी सहयोगी होगा पढ़ाऊंगा मैं तो पढ़ाऊंगा वैसे संस्कृत वाला संस्कृत भाग तो संस्कृत भाग जो है तो संस्कृत वाला भी मैं आपको जो है स्कैन करके मैं भेज दूंगा अच्छा हाँ आपको भी जो है मैं सांख्य दर्शन का भी वेदांत दर्शन का भी सबका संस्कृत क्योंकि मैं जो जैसे इसका संस्कृत पढ़ाता हूँ वैसे संस्कित भा... संस्कित ही आपको पढ़ाऊंगा सबका संस्कृत संस्कृत भाषा पढ़ाऊंगा हिंदी नहीं तो हाँ आपको भी भेज दूंगा मैं तो यह है कि आप हमें भेज दीजिएगा मैं भेज दूंगा भेज दूंगा अवश्य तो चलिए जी तो मैं बता रहा था कि ब्रह्म मुनि जी जो हैं एक पुस्तक लिखे है जब वो सन्यासी नहीं थे उनका नाम जब प्रिय रत्न था तो प्रिय रत्न जब उनका नाम था तो उस समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी योग मार्ग करके और उस योग मार्ग नाम की जो पुस्तक है पतली सी पुस्तक है तो उसमें इसी को आधार बना करके उन्होंने लिखा है और उस पर उन्होंने स्वयं भी साधना किया है दूसरे को भी करवाया है तो वो क्या उसमें लिखते हैं कि जैसे फूल है या गुलाब का फूल हो गया मान लीजिए गुबा अब उसकी साधना कैसे करनी है तो गुलाब का फूल जो है अपने नाक के पास ले गए अब वो नाक के पास ले गए तो उसका जो गंध आया अब उस गुलाब के फूल को हटा दिया अब उसी गंध के ऊपर मन को कंसंट्रेट कीजिए जो नाक में है अब जित, जितने देर तक रहा उसमें मन कंसंट्रेट कीजिए उसके पश्चात फिर जो है उसके पश्चात जो है फिर गुलाब का फूल लीजिए या कोई भी आप किसी चीज पर साधना कर सकते हैं तो आप वहां पर नाक पे ले जाइए फिर कंसेंट्रेट कीजिए ऐसे करते करते करते एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि, बिना, कि फूल के, हाँ, बिना फूल के ही आपको उसका गंध आने लग जाएगा और उसमें मन एकाग्र होने लग जाएगा तो इस तरीके का उन्होंने मैंने बताया है ऐसे रस का भी है जीवा में पहले जो आप जो रस आपको प्रिय लगता है उसको लगाइए उस पर मन एकाग्र कीजिए जो कुछ देर तक एकाग्र होगा फिर जो है हट जाएगा वो रस की अनुभूति फिर लाइए, ऐसे करते करते करते ऐसी बनेगी कि आपको बिना उस पदार्थ का ही जब आप उस पे मन एकाग्र करेंगे तो आपको जो है रस की अनुभूति होने लग जाएगी तो इस तरीके का जो है उन्होंने इसमें बताया है परंतु यहाँ जो है वो तो वो भी एक साधना है ठीक है परंतु यहाँ जो है यहाँ पर इस तरीके की बात नहीं लगती है यहाँ पर तो सीधे कह रहे हैं कि नाशिका के अग्रभाग में जब धारणा करता है योगी व्यक्ति तो उसके बाद जब वह करते करते करते जब उसमें मन एकाग्र हो जाता है तो एक दिव्य जो गंध है एक उत्कृष्ट जो उत्तम गंध है जो कि सांसारिक गंध से एक भिन्न ही हो गया है उत्कृष्ट गंध है उसका सम्यक ज्ञान होता है उसकी अनुभूति होती है तो जो अनुभूति हुई गंध की सम्यक अनुभूति सम्यक ज्ञान वही गंध प्रवृत्ति है अच्छा। समझ गया ये आगे कह रहे हैं कि जिह्वाग्रे रस संवित जिह्वाग्रे रस संवित इसमें वही जोड़ देंगे कि जिह्वाग्रे धारयतो अस्य जीवाग्रे धारियतो यस्य या दिव्य रस संवित सा रस प्रवृत्ति ही ऐसा जोड़ देंगे मतलब जीवा के अग्र भाग में धारणा करने वाले योगी को जो दिव्य रस की अनुभूति होती है दिव्य रस का जो ज्ञान होता है सम्यक ज्ञान जो होता है वह रस प्रवृत्ति है अर्थात कहने का जीवा के, के अग्रभाग में यदि हम साधना करेंगे उसमें ध्यान करेंगे आंख मूंद करके तो धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे जितने जैसे जैसे मन एकाग्र होने लग जाएगा और मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी पूरा कंसंट्रेट हो जाएगा जीवा के अग्रभाग में तो उससे एक दिव्य रस का व्यक्ति को प्रत्यक्ष होता है उसका ज्ञान होता है उसकी अनुभूति होती है समझ गए हाँ जी ऐसे तालुनी रूप संवित उसी तरीके से तालुनी धारे तो अश्य या दिव्य रूप संवित सार रूप प्रवृत्ति ऐसा मैने तालु में तालु का मतलब हुआ कि ऊपर वाले भाग जो है मैंने ऊपर वाला जो गुंबज भाग है ना जी हाँ जी ऊपर वाला जो भाग है वह जो है तालु है मैं मुझे समझ नहीं आया इसके कि इसमें रूप कैसे आएगा उसमें क्योंकि रूप तो आंख का विषय है। बहुत सुंदर बहुत अच्छा यहाँ पर यह है कि ये अब यहाँ पर इस रूप की इंद्रियों से प्रत्यक्ष होने वाले रूप की बात नहीं कर रहे है इंद्रियों से प्रत्यक्ष होने वाले रूप की बात नहीं कर रहे है और दूसरी बात यह है की तालु तो तालु का जो ऊपर वाला भाग है उसका पास में नेत्र के पास है ना जी नेत्र का मतलब ये हुआ कि ये बाहर वाला तो गोलक है भीतर जो नेत्र का है उसके साथ ये होगा कुछ न कुछ तो होगा ये तो सीधे यहाँ पर क्योंकि ये तो हमने प्रत्यक्ष तो किया नहीं है ये प्रत्यक्ष करने का विषय है जो की आगे इन्होंने खुद कहा है महर्षि वेद व्यास जी ने तो यहाँ पर ये जो ये सब तो जो प्रत्यक्ष होता है हो, तो मन से होता ना प्रत्यक्ष जी ये तो आंख से तो होता ही नहीं है आंख का विषय जो रूप है उस रूप की बात नहीं कही जा रही है मन से उस रूप का प्रत्यक्ष किया जाता है क्योंकि तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी चीज का जो प्रत्यक्ष करता है तो पीछे हमने आपको बताया है कि महर्षि वेद ब्याजी कहते हैं कि प्रत्यक्ष किसको कहते हैं तो बोलते इंद्रिय प्रणाली कया चित्त बाह्य वस्तु पर आघात तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधान वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष किसको कहते हैं तो बोलते हैं कि इंद्रियों के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु के साथ संपर्क होता है मतलब चित्त का संपर्क बाह्य वस्तु के साथ होता है इंद्रियों के माध्यम से और उसके बाद जिस वस्तु के साथ संपर्क हुआ तो उसी विषय वाला जो विशेष को निश्चय करने वाली जो वृत्ति है सामान्य और विशेष स्वरूप वाला जो अर्थ है उस अर्थ के विशेष का अवधारण करने वाली जो वृत्ति है जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है तो चित्त से ही तो यहाँ पर भी प्रत्यक्ष किया जाता है इंद्रिया तो उसने केवल माध्य, माध्यम बनता है आत्मा जो प्रत्यक्ष करता है वह चित्त से ही करता है इसलिए चित्त हो जाता है चित्त की वृत्ति प्रमाण हो जाता है प्रमाण के रूप में चित्त की वृत्ति को लिया जाता है ना जी तो इसीलिए मन से प्रत्यक्ष करने का विषय है ये बाह्य वस्तु की बात बाहर के चीज के लिए नहीं कहा जा रहा है जैसे इसमें वाक्य है इससे पता चलता है क्योंकि ये तो कह रहा कि करू में मन कंसंट्रेट करने से तालु में धारणा करने से तो तालु का आंख मुद करके ही तो धारणा करेंगे ना जी तो तालु में जो धारणा करेंगे तो सामान्य जो संसार में जो रूप है इससे एक भिन्न उत्कृष्ट रूप का प्रत्यक्ष होता है अब कैसे होता है इसका करेंगे तो पता चलेगा वैसे तो पता नहीं चलेगा यहाँ तो केवल बस शब्द प्रमाण है हमारे सामने वो बात हम आपको बता रहे हैं हाँ जी। तो इस पर आप भी कीजिएगा हम भी करेंगे सभी को करना चाहिए तो तालुनी ये कर रहे हैं कि तालुनी धार्य तो अस् या दिव्य रूप दिव्य रूप सम्भित सा तालु में धारणा करने वाले योगी को जो दिव्य रूप का संबित होता है दिव्य रूप का जो सम्यक ज्ञान होता है भली भांति जो ज्ञान होता है दिव्य रूप का की जो अनुभूति होती है वह रूप प्रवृत्ति है और जेहवा मध्य आगे कर जिहवा मध्य स्पर्श संबित तो इसमें भी वैसे जोड़ देंगे कि जिहवा मध्य धार य या दिव्य स्पर्श संबित सा स्पर्श प्रवृत्ति माने जीवा के मध्य में मैंने बीच में जीवा के बीच में धारणा करने वाले जो योगी है ध्यान करने वाले जो योगी है उस योगी को जो दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है दिव्य स्पर्श का माने का सम्भित होता है दिव्य स्पर्श का जो सम्यक ज्ञान होता है सम्यक अनुभूति होती है जो प्रत्यक्ष होता है वह स्पर्श संबित समझ जी? जी। आगे करें कि जिह्वा मूले शब्द संवित वृत्त उत्पन्ना चित्तम स्थित निबंध अब इसको ऐसे ही कीजिएगा जिह्वा मूल्य धारियो अस्य दिव्य शब्द दिव्य शब्द संबित, सा, शब्द प्रवृत्ति सावृत्ति मान जीवा के मूल में जहां से जीवा प्रारंभ होता है तो जीवा के मूल में धारणा करने वाले जो योगी हैं उसमें काग्र करने वाले जो योगी हैं उस योगी को जो दिव्य शब्द की अनुभूति होती है जो हम शब्द सुनते हैं इससे एक भिन्न जो उत्कृष्ट जो शब्द है उसकी अनुभूति होती है उसका प्रत्यक्ष होता है उसका भली भांति ज्ञान होता है उसको शब्द प्रवृत्ति कहते हैं समझ जी एता वृत्त इस प्रकार ये जो वृत्तियां हैं कौन कौन से गंध प्रवृत्ति ही हाँ पांचों प्रवृत्ति गंध प्रवृत्ति ही रस प्रवृत्ति रूप प्रवृत्ति स्पर्श प्रवृति ही और शब्द प्रवृत्ति ये जो ये जो वृत्तियां हैं ये जो ज्ञान है उत्पन्ना उत्पन्ना ये उत्पन्न जो ज्ञान हैं, है चित्तमती तो चित्त को जो है स्थिति में बांधते हैं चित्त को स्थिति में बांधते प्रशांत वाहिता जो स्थिति है चित्त को, को एकाग्र करने में बांध देते तो चित्त इसको चित्त चित्त को जो है स्थिति करने में स्थिति रूप में उसको जो है एकाग्र करने में स्थिरता में प्रशांतवाहिता स्थिति में बांधते हैं निबंधनती समझ गए जी हाँ जी ये बांधती है इसलिए बांधती है ऐसा हो जाएगा और संशयम विधमंती और संशय को समाप्त कर देती है संशय को धून देती है संशय को दूर कर देती है संशय को नष्ट कर देती है समाप्त कर देती है विधमंती का यह अर्थ है विधवंती मैंने दूर कर देती है नष्ट कर देती है समाप्त कर देती है संशय को समाप्त कर देती है और क्या करती है ये बोलते समाधि प्रज्ञा यामच द्वारी भवंथी और समाधि की जो प्रज्ञा है समाधि के लिए जो बुद्धि है समाधि के लिए जो बुद्धि है या समाधि प्राप्त होने पर जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है उस प्रज्ञा में ये द्वारी द्वार हो जाती है मतलब उसका एक गेट बन जाती है द्वार बनती है अब देख लीजिए इसे क्या पता चला इसे ये पता चला कि यहाँ पर विषयों में भी ऋषि ध्यान करने की बात कर रहे हैं वैसे सामान्य रूप से क्या होता है सामान्य रूप से हम कहते कि भाई विषयों से अपने आप के मुख को मोड़ लेना चाहिए कहते हैं ना जी हाँ जी विषयों से मन को हटाओ विषयों से मन को हटाए बिना आप समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते सामान्य रूप से जो साधक है साधक में ऐसी धारणाएं रहती है परंतु यहाँ पर महर्षि पसंदी जी कहते हैं कि विषयों में भी ध्यान करने से समाधि की प्राप्ति होती है समाधि की जो प्रज्ञा है समाधि उत्पन्न होने पर या समाधि की जो प्रज्ञा है समाधि का जो ज्ञान है समाधि की जो मैंने समाधि की प्रज्ञा क्या हुआ विवेक ख्याति हो गई। हाँ जी यही वन तो जी क्यूँकी समाधि प्राप्त कराने की जो ज्ञान है विवेक ख्याति होने के बाद ही तो जो व्यक्ति समाधि होती है जी हाँ जी विवेक ख्याति की वजह तो होगा नहीं तो इसीलिए तो समाधि प्रज्ञायाम समाधि की प्रज्ञा में अर्थात विवेक ख्याति में ये द्वारी भवंती ये द्वार रूप हो जाती है विवेक ख्याति की उत्पत्ति करने में तो अब इससे दो चीज निकलता है एक तो ये निकलता है कि संसार में जो भी व्यक्ति विषयों में प्रवृत्त है विषयों का जो उसको आनंद लेना चाहिए वास्तव में वह आनंद नहीं ले पाता है यहां पर जो कहा जा रहा है कि शब्द में स्पर्श में रूप में रस में गंध में जिस भी चीज में अपने मन को एक करना है तो यहाँ पर क्या है व्यक्ति किसी एक विषय पर मन, अपने मन को तो कंसंट्रेट करता नहीं है और जब व्यक्ति करता है तो उसमें वह असफलता प्राप्त करता है किसी भी चीज में आप देख लीजिए कोई व्यक्ति धन कमाता है धन एक विषय है धन व्यक्ति कमाता है अब धन जो कमाता है तो उस धन कमाने वाले से पूछिए जो रात दिन धन कमाने में लगता है वो कितना अपने आप को त्याग करता है कितने सुख को लात मार के आगे बढ़ता है आप यहाँ ज्यादा समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति यदि जिसका अपना खुद का स्टोर है जो व्यक्ति मैंने पैसा कमाना चाहता है उसके लिए नींद भी आराम हो जाता है वो सुबह में एकदम उठेगा वैसे सामान उसमें नहीं उठेगा परन्तु वह सुबह में उठ करके क्या करेगा सुबह में उठ करके जाएगा और जाकर करके वह जल्दी जल्दी स्टोर खोलेगा इस तरीके काम करता कितना परिश्रम करता है कितना त्याग करना पड़ता है तो एक सामान्य यदि हम धन इत्यादि को जो प्राप्त करना चाहते है उसके लिए भी व्यक्ति हर चीज से सुख प्राप्त करके नहीं कर सकता वह जब तक त्याग नहीं करेगा सुख का अन्य सुखों का तब तक वह धन भी नहीं कमा सकता ऐसे ही विद्या कोई भी कोई प्राप्त करना चाहता है तो विद्या में भी जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक विद्या का ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती तो हम सांसारिक जो ज्ञान है सांसारिक जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वास्तव में वह तभी सही तरीके से प्राप्त होता है जब हमारा मन उसमें उसी विषय में जब लगा हुआ रहता है परंतु संसार में क्या होता है जी संसार में लोग क्या करता है विषयों में लग वास्तव में विषयों में लगाई हुआ नहीं है वो तो चंचलता है उसकी थोड़ा सा इसमें भी लग गया उसमें भी लग गया एक यदि आप विषयों में ही किसी भी व्यक्ति को बोल दिया आपको क्या चीज अच्छा लगता है आपको रूप बहुत सुंदर लगता है किसी का रूप बहुत अच्छा लगता है उधर आप आकर्षित होते हो अच्छा चलो जी आंख मूंद करके या उसी रूप को ही देखते रहो उसके बीच में कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए उसके बीच में दूसरा चीज नहीं आना चाहिए ऐसा संभव है क्या नहीं आप ऐसा सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है क्या नहीं नहीं संभव इसका मतलब है कि वह रूप का भी ठीक तरीके से संबंध नहीं करता है रूप, रूप को भी ठीक मैंने वो विषय में लगा कर रहा फिर वह तो बस अपने मन को इधर जो जोधर भगाता रहा वो तो झूठी बात कहता है कि जो है कि मैं रूप में अपने आप को लगा हुआ हो मैं उसमें आसक्त हूँ वास्तव में वह किसी एक विषय में आसक्त होता ही नहीं है मन चंचल होता है उसका तो यहां पर जो कहा जा रहा है यहां पर भी यदि विषयों में व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वह वह भी उसने जब एकाग्र हुआ तो उसी एकाग्रता को जो है अपने फिर प्रभु में लगा देना है वह भी साधक होगा पर परंतु तो बाधक वह वृत्ति होता है जिस व्यक्ति का विषयों में किसी एक विषय में मन टिका हुआ नहीं रहता टिकता नहीं है वह बस इधर उधर भागता रहता है इधर उधर भागता रहता है थोड़ी देर के लोग कहा देगा कि मैं मुझे रूप बहुत अच्छा लगता है रूप में अपने आपको जोड़ लेगा कभी बोलेगा कि मुझे जो है आ, ये बहुत अच्छा लगता है बर्फी बहुत अच्छी लगती है तो उसमें अपने आप को मन हर समय भगाता रहता है मन को परंतु वह विषयों में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है विषयों में भी उसका मन नहीं लग पाता है प्रकृति उसका ज्ञान नहीं हो पाता किसी एक विषय में इसीलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि विषयवती व प्रवृत्ति वो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा ये रास्ता है कि जो संसार के साथ जुड़ा हुआ है वो उसको क्या करना चाहिए बस उसको जो है ये कोशिश करवाना चाहिए कि भाई जो चीज तुमको अच्छा लगता है उसी में ही पहले मन को एकाग्र करो उसी में ही मन की एकाग्रता रखो तो उससे फिर आगे व्यक्ति बढ़ता है तो यहां पर कह रहे कि जब व्यक्ति इन इन विषयों में नाचिका के अग्र भाग में जेहवा के अग्रभाग में तालूब जीवा मध्य में जीवा के मूल में इनमें धारणा जब व्यक्ति करता है तो धारणा करने से सेवृत्ति स्पर्श प्रवृत्ति शब्द प्रवृत्ति ये जो प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है और ये उत्पत्ति जो है चित्त को स्थिति करने में बांधता है चित्त को प्रशांत बाहिता स्थिति करने में जो है निबद्ध करती है ये और संय को समाप्त करती है और समाधि प्रज्ञा में समाधि की जो प्रज्ञा है विवेक ख्याति उसमें द्वारी द्वारी होती है। वो द्वार होती है फिर आगे करें चंद्रादित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्मू प्रवृत्ति विषयवती एवं वेदित वो तो थोड़ा कहा उसके प्रसाद फिर आगे महर्षि कहते हैं कि भाई न ऊपर जो कहा गया जो व्याख्या की गई न मैने इससे ही या इससे इससे किसे ये जो विषयवती जो है रूप प्रवृत्ति ये जो रूप प्रवृत्ति गंध प्रवृत्ति सॉरी एन यहाँ रूप प्रवृत्ति से लेना है तालुनी में तालु क्योंकि जो है चंद्रादित्य इत्यादि कहा ना जी तो मैंने मने इस रूप प्रवृत्ति जो है रू, रूप रूप प्रवृत्ति को विषयवती कहने से इससे ही क्या हो गया इससे चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्म्यादियों में उत्पन्न प्रवृत्ति विषयवती एवं वेदितव्य विषय वाली ही ऐसा जानना चाहिए कहने का अभिप्राय है कि चंद्रमा में ध्यान करना आंख खोल करके चंद्रमा में मन कंसंट्रेट कीजिए आंख खोल करके सुबह में प्रातः प्रातःकालीन जो सूर्य है सुबह का जो सूर्य है उसमें मन को कंसंट्रेट कीजिए ऐसे ग्रह इत्यादि है उस पर मन दुदु दुदु दुदु को कंसंट्रेट कीजिए ऐसे मणि है कोई रत्न है विशेष हीरा इत्यादि है वह सामने रख करके कर उसमें मन को कंसनट्रेट कीजिए ऐसे प्रदीप रश्मि जो है प्रदीप जो का जो लॉ लॉ है रश्मि मन किरण होता है तो प्रदीप के जो किरण है दीपक के जो लॉ है उसमें मन को कॉन्सेंट्रेट कर कीजिए तो उन उन सभी में मन चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप इत्यादियों में उत्पन्न जो प्रकृष्ट ज्ञान है वो भी विषय वाली है ऐसा जानना चाहिए अनेक का अभिप्राय है कि जो त्राटक इत्यादि है ना जी कितने व्यक्ति त्राटक की बात करते हैं वो सब विषय है और उसमें भी यदि हम अपने मन को एकाग्र करते हैं यदि हमारा मन एकाग्र नहीं होता और आंख खोल करके दीपक सामने रख करके उसी में ही कोशिश करते हैं करने का करते करते करते तो एक दिव्य रूप की अनुभूति आपको हो जाएगी एक दिव्य चीज का की अनुभूति होगी इसलिए कहा चंद्र तारे भी हो जानम आगे कहेंगे विभूति पद में बोल रहे हैं कि चंद्रमा और तारा में मन कंसंट्रेट करने से सृष्टि कैसे बनी इसका ज्ञान हो जाता है और सूर्य से मात भुवन ज्ञानम और जब व्यक्ति साधक योगी जब सूर्य में संयम करता है धारणा ध्यान समाधि करता है उसमें लगाता है तो ये इस पूरे संसार का ज्ञान होता है यूनिवर्स का होल यूनिवर्स का ज्ञान हो जाता है होल यूनिवर्स का रहस्य मतलब का पता चल जाता है इसलिए हमारे ऋषि महर्षि अब उस समय उस समय आज जैसे साधन है किसी भी चीज को ये करने का प्रत्यक्ष करने का या जो मशीन इत्यादि है उस समय रहा हो या नहीं रहा हो रहा भी हो सकता है क्योंकि जो इस तरीके जो प्रत्यक्ष कर सकता है साधना के माध्यम से सूर्य में क्या है ग्रह में क्या है जहां किस ग्रह में प्राणी है किस ग्रह में प्राणी नहीं है इत्यादि जो कर सकता है वो साधन भी बना सकता है कि इस साधन के माध्यम से भी जो है सामान्य व्यक्ति की भी इस चीज को जान ले तो ये जो है ये सूर्य से मात भुवन ज्ञानम चंद्र तारे ब्यूह जानम इत्यादि जो तार के ब्यू जानो मन ये जो बता रहे हैं कि इसमें संयम करने से धारणा ध्यान समाधि करने से वह सृष्टि इत्यादि रचना पता चलता है कि कैसे बना तो ऐसे ही हम यदि चंद्र के ऊपर मन कंसनट्रेट करते हैं आदित्य सूर्य के ऊपर करते हैं ग्रह के ऊपर करते हैं मणि के ऊपर करते हैं कोई विशेष स्टोन चमकता हुआ स्टोन जो है हीरा पन्ना पुखराज इत्यादि और प्रदीप के ऊपर प्रदीप की जो रश्मि है किरणे है प्रदीप के जो लौ है वो लौ है उसके ऊपर यदि करते हैं तो उससे उत्पन्न प्रवृत्ति ये भी विषय भी वाली है ऐसी जाननी चाहिए समझ में आया जी? हाँ जी। अर्थात ऐसे भी इसको भी भी इस इस पर भी किया जाता है और इससे भी प्रकृष्ट ज्ञान होता है हाँ। आगे है आगे बहुत अच्छी बात कही है बोलते है यद्यपि ही तब तक छास्त्रानुमान आचार्योपदेश अब अवगतम अर्थ तत्व सद्भूतम एवं बोल रहे हैं कि भाई तत्त्व जो शास्त्र है जैसे वैशेषिक शास्त्र है वह जो पदार्थ इत्यादि की बात करता है जैसे न्याय शास्त्र है जो मीमांता शास्त्र है जो योग शास्त्र है इत्यादि तो जो जो शास्त्र है और उन शास्त्रों ने जिन जिन चीज का उपदेश किया है जिन जिन ज्ञात अवगत जो अर्थ है उस ज्ञात अर्थों को जो बताया है तत्व को जो बताया है वह सद्भूत ही होता है मने वह गलत नहीं है गलत तो सामान्य व्यक्ति का जिसने रिशिक्त पद को प्राप्त कर लिया है उन रिशिक्त पद को प्राप्त किए हुए जो आप पुरुष है और वो जो प्राप्त किया और वेदानुकूल जो हुआ तो वो जो कुछ भी लिखेगा वो जो कुछ भी बताएगा वह सदभूत ही होगा जैसा है वैसा ही यही कि वैसे ईश्वर के संबंध में यहाँ पर क्लेश कर मिता का से अपराश पुरुष ईश्वर का दिया आप ने महर्षि पतंजलि ने तो वैसे ही का दिया उन उन्होंने जो प्रत्यक्ष किया है वह सही ही है तो इसलिए कर उन, उन शास्त्रों के द्वारा वेदादि जो शास्त्र वेद और वेदानुकूल जो शास्त्र है जो आप पुरुषों ने कपिल महर्षि कणाद गौतम इत्यादि जो ऋषि हुए हैं उनके जो शास्त्र हैं और ऐसे ही अनुमान अनुमान जो प्रमाण है और आचार्यों के जो उपदेश हैं, आचार्य मतलब वो जो ऋषि है जिन्होंने प्रत्यक्ष किया है तो ये उन उन शास्त्रों अनुमान और आचार्य के उपदेशों के माध्यम से उपदेशों के द्वारा अवगतम अर्थ तत्व जो अवगत अर्थ तत्व है हम उसे जान कर सकते हैं बोल रहे हैं कि भाई इसके लिए क्वेश्चन यदि कोई कर सकता है कि भाई पृथ्वी गोल है ये हम तो पुस्तक में पढ़ ही लेते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चलती है ये तो हम पुस्तक में पढ़ ही लेते हैं इससे हमें अर्थ तत्वों का तो ज्ञान हो ही जाता है क्योंकि ये इसको जिसने भी जाना है कि पृथ्वी गोल है जिसने भी जाना जिस साइंटिस्ट ने भी जाना जिस ऋषियों ने जाना जिस वैज्ञानिकों ने जाना तो वह सद्भुत अर्थ ही है वह सही ही अर्थ है उसमें कोई गलत की गुंजाइश ही नहीं है ऐसे ही और भी बहुत सारे जो है वो तो हम शब्द से जान जाते हैं कुछ अनुमान से जानते हैं उसे जो है आचार्यों के उपदेश से जानते हैं तो वह सद्भूत ही होता है वह तो उसको फिर जो है प्रत्यक्ष करने के अलग से जानने की आवश्यकता क्या है कि नाक के सामने ध्यान करो, आंख के क्या बोलते हैं कि जीवा के मध्य में करो इत्यादि इत्यादि तो ये क्यों तो बोल रहे कि ठीक है यद्यपि तत्त शास्त्र अनुमान आचार्योपदेश अवगतम अर्थ तत्म सदभुतम यद्यपि उन उन शास्त्र शास्त्रों के द्वारा अवगत अर्थ तत्व अनुमान के द्वारा अनुमान प्रमाण के द्वारा अवगत तत्व अर्थ और आचार्यों के द्वारा अवगत तत्व अर्थ सदभ एवं भवती सद्भूत ही होता है जैसा उसमें उपदेश है वैसा ही है वैसा ही होता है क्यों तो, क्यों ऐसा होता है बोलतेम यूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्या क्योंकि इनके ये जो शास्त्र है वेदादी जो शास्त्र है उन शास्त्रों के अनुमान प्रमाण के और आचार्यों के जो उपदेश है उनके यथाभूत अर्थ जो है जैसा अर्थ है उसी प्रकार के प्रतिपादन करने में सामर्थ्य होने से अर्थात वेदादि सत्य शास्त्रों के अंदर वह सामर्थ्य है जैसा वह है उसी तरीके से प्रतिपादन करने में जी। हाँ वेद में जो कुछ भी लिखा है तो वह उसके अंदर सामर्थ्य है यथाभूत अर्थ को प्रतिपादन करने में इसीलिए वह सद्भूत ही होता है इसलिए कोई इसमें कोई शंका है ही नहीं आचार्यों का जो उपदेश है उस आचार्यों के उपदेश जो है उनका उनके अंदर यथाभूत अर्थ के प्रतिपादन करने में सामर्थ्य है सामर्थ्य होता है इसलिए वह सद्भुत अर्थ होता है तो यहाँ जो लेना है वह किसी वैसे ऐसे वैसे व्यक्ति के पुस्तकों को नहीं ले लेंगे वह जो है प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है प्रत्यक्ष इत्यादि जो है जो आप ऐसे पुरुषों के द्वारा जो प्रत्यक्ष किया गया हुआ हो अब जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि पृथ्वी चपटी है तब तो किसी ने कह दिया पृथ्वी चपटी है, तो पृथ्वी चपटी है वो वैसे पुरुषों के द्वारा कहा हुआ प्रमाण के कोटि में थोड़े या किसी ने कह दिया नहीं। हाँ जी। जी। क्योंकि वो आप तो नहीं है। क्योंकि वह आप तो पुरुष नहीं है किसी ने कह दिया कि स्त्री में आत्मा ही नहीं होती है किसी पुस्तक ने कह दिया ये तो आपको पता ही होगा ना कि किसने कहा है तो वो जो है अजी जी मुझे मालूम नहीं किसने कहा रिसेंटली किसी ने कहा है बाइबल में है ये अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो ये जो है स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है किसने ने कह दिया स्त्री का भोग की चीज है इत्यादि इत्यादि कि ये होंगे इनके द्वारा कहा हुआ उपदेश जो है इनके द्वारा अवगत जो अर्थ है वह सद्भूत अर्थ नहीं है वो तो के द्वारा कथित जो शास्त्र है ऋषि तो परमात्मा है परमात्मा तो ऋषि है या पुरुष है उनके द्वारा जो वो तो शास्त्र है उनके द्वारा जो शास्त्र है अनुमान जो प्रमाण है प्रत्यक्ष के बाद किया हुआ जो अनुमान प्रमाण है और आचार्यों के जो उपदेश है जिन्होंने प्रत्यक्ष किया है उनके द्वारा अवगत अर्थ तत्व ही होता है इसलिए सद्भूत होता है वैसे ही जैसा वैसा इसलिए होता है सही इसलिए होता है क्योंकि इनके यथाभूत अर्थ के प्रतिपादन करने में सामर्थ्य होने के कारण उनके मैंने वह समर्थ वह सामर्थ्यव्यान होता है उन अर्थों के प्रतिपादन करने में यथाभूत अर्थ को यथाभूतार्थ को प्रतिपादन करने में वह समर्थ होता है बोलते तथापि तो क्या तो हम जानी जाएंगे तो अलग से क्या करना तो बोल रहे तथा एक देशोपी कश्चित न स्वकर्म संवेद्यो भवती सर्व परुक्षम इव आ इसमें आ जुड़ा हुआ है आ अपवर्गादिशु सूक्ष्मेशु अर्थेशु न दृढ़िम उत्पादयति बोल रहे हैं ताबत बोल रहे हैं कि तब भी फिर भी याबत, जब तक एक देशों कश्चित किसी एक देश को जैसे ऋषियों ने कहा है कि नाशिका के अग्रभाग में ध्यान करने से दिव्य गंध की प्रवृत्ति होती है दिव्य गंध का ज्ञान होता है जीवा के अग्रभाग में ज्ञान करने से दिव्य रस का ज्ञान होता है तालू में ध्यान करने से धारणा करने से दिव्य रूप का ज्ञान की प्रवृत्ति होती है दिव्य रूप का ज्ञान होता है दिव्य रूप का संबित होता है और जीवा के मध्य में ध्यान करने से दिव्य स्पर्श का सम्मित होता है दिव्य स्पर्श की प्रवृत्ति होती है और जीवा के मूल में ध्यान करने से दिव्य शब्द की प्रवृत्ति होती है ठीक है ये लिखा है ये अच्छी बात है ये तो है ही ये जिन्होंने भी ऋषि ने कहा है उन्होंने प्रत्यक्ष करके कहा है, इसलिए ये तो यथाभूत अर्थ ही है इसमें तो शंका करने की कोई बात ही नहीं है तब भी जब तक कोई भी एक देश इन में जो जितने भी पांचों कहा है या जैसे चंद्र इत्यादि की जो बात कही है भुवन ज्ञानम चंद्र तारे ब्यू जान चंद्र तार ब्यूज सूर्यन ज्ञानम इत्यादि जो बात कही है तो जब तक एक देशों की काश्चित कोई एक देश भी न स्वकर्ण संबंध जो अपने इंद्रियों से स्वकर्ण का मतलब क्या है जी अपना जो इंद्रिय है अपना जो आख ना कान इत्यादि है मन इत्यादि जो इंद्रिय है इस स्व करण जो है अपना जो इंद्रिय है इसके द्वारा संवेद्य नहीं होता जानने योग्य नहीं होता तब तक सर्वम वह सभी जितने भी उपदेश किया गया हुआ है जितने भी हमने शास्त्र के द्वारा अनुमान के द्वारा आचार्य के उपदेशों के द्वारा जो भी ज्ञान किए हैं वह सभी ज्ञान परोक्षम इवा परोक्ष के समान ही जैसे परोक्ष में है परोक्ष में जैसा होता तो परोक्ष के समान ही अपवर्गा आपवर्गा आप सूक्ष्म सु। मैंने अपवर्ग पर्यंत सूक्ष्म अर्थों में बुद्धि दृढ़ि मन पाते दृढ़ बुद्धि की उत्पत्ति नहीं है दृढ़ बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर है ये प्रवृत्ति दृढ़ बुद्धि को यह जो ज्ञान है उत्पन्न नहीं करती है वह तो है ठीक है ऋषियों ने ये बात कही है परंतु वह कही है अब हमें अपनी बुद्धि के अंदर दृढ़ता लानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उस तरीके से जैसे ऋषियों ने कहा है उस तरीके से हम अभ्यास करेंगे और उससे जब भी ज्ञान हो जाएगा तो फिर और हमारी बुद्धि दृढ़ हो जाएगी हाँ हो जाएगा जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे। विश्वास तो है ही और अधिक प्रबल क्या बोलते हैं कि पुष्ट बने पुष्टि और अधिक हो जाएगी क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति की बात है ही नहीं क्योंकि जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति है और जो इस तरीके का जो है इस परंपरा से पढ़ता है वो जानता है कि ऋषियों का एक भी एक भी बात जो है गलत नहीं है परंतु उसको प्रत्यक्ष करने के लिए स्वयं इसमें अनुभव करता है स्वयं इसके लिए कोशिश करता है तो फिर उसमें और श्रद्धा बढ़ जाती है ना जी जी, इसी बात को कर स्वकन संवेद्यो भवती सर्वम परोक्षम इव न सूक्ष्म दृढ़ उत्पाद फिर भी जब तक कोई एक देश भी अपने इंद्रियों के माध्यम से संवेद्य नहीं होता तब तक सभी परोक्ष के सभी ज्ञान जो है वह सभी ज्ञान परोक्ष के समान अपवर्गा सूक्ष्म पदार्थों में पर्यंत तक आ मने वहाँ तक अपवर्गा सूक्ष्म पर्यंत जो पदार्थ हैं, वहाँ तक बुद्धि दृढ़ नहीं हो पाती है अस्मात इसीलिए शास्त्रानुमान आचार्योपदेशों बल बल माने देशोपद मैं उपोदार्थम उपोद मने उपोद वल बर्ना बलनाथम बोलते आचार्योपदेश देशोपोद वलनाथम एवं अवश्यम कश्चित अर्थ विशेष प्रत्यक्षी कर्तव्य भले ही सबका हम प्रत्यक्ष न कर पाए परंतु आ, ये जो है दृढ़ बुद्धि पैदा हो जाए और उसके माध्यम से उन सभी शास्त्रों के प्रति और दृढ़ता हो जाए इसके लिए इसलिए शास्त्र अनुमान और आचार्यों के उपदेश को और अधिक पुष्ट करने के लिए और अधिक बलशाली बनाने के लिए उपोद बलनाथम का मतलब हुआ कि और अधिक अधिक बलशाली बनाने के लिए समझ गया जी उप और उद उपसर्ग है और अधिक बलशाली बनाने के लिए और अधिक पुष्ट करने के लिए मजबूत करने के लिए अवश्य जो है अवश्य ही जो है किसी अर्थ विशेष का प्रत्यक्ष करना चाहिए प्रत्यक्षी कर्तव्य में प्रत्यक्ष करना चाहिए और जब उसका हम प्रत्यक्ष कर लेंगे तो इससे क्या होगा इससे जो है श्रद्धा हो जाएगी इसी बात को करें तत्र तदुपदिष्टार्थिक देश प्रत्यक्ष विषयत्म अपनी श्रद्धियते। तो क्या होगा तत्र उपदिष्टा उपदिष्टा उपदिष्ट देश प्रत्यक्ष उनके द्वारा मन उन शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेशों के द्वारा जो उपदिष्ट अर्थ है उसके एक देश के प्रत्यक्ष करने पर उन एक देश के प्रत्यक्ष करने पर हम एक देश का प्रत्यक्ष कर लिया एक प्रत्यक्ष कर लिया कि भाई इसने कहा है कि तालु में ध्यान करेंगे तो दिव्य रूप की का होता है दिव्य रूप की प्रवृत्ति होती है जब इसका हमने प्रत्यक्ष कर लिया तो भले ही उसमें और चीज में हम समय लगाएं ना लगाएं क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति अपवर्ग की प्राप्ति तो हमें मोक्ष तक जाना है तो उसमें न लगा करके केवल एक हमने प्रत्यक्ष किया हाँ हमने तालु में ज्ञान किया तो एक दिव्य रूप की स्वयं की अनुभूति हुई है ऐसे ही नाशका के अग्र भाग में ज्ञान ध्यान करने से भी वह जो है रस की प्रवृत्ति होती है रस संबित होता है रस का सम्यक भली भांति ज्ञान होता है ऐसे ही जिह के अग्र भाग में रस का जिहा के मध्य में स्पर्श का जिहा के मूल में शब्द का और जी तालु में रूप का ये मैंने एक तो हमने प्रत्यक्ष कर लिया तो इन सब का जो ज्ञान होता है ऋषियों ने तो और उसके पर दृढ़ता हो जाएगी और दृढ़ता होगी तो फिर क्या होगा उस सूक्ष्म बोल रहे कि एक सर्वम सूक्ष्म विषयम अपि सभी जो सूक्ष्म विषय है जितने भी सूक्ष्म विषय है अपवर्ग पर्यंत तक उन सूक्ष्म विषय भी अपवर्ग पर्यंत तक जो है तो वो मैंने श्रद्धा के योग्य हो जाता है उस पर भी श्रद्धा मतलब हो जाती है वह ऐसा उन्होंने तो ऐसा है और फिर अभ्यास करो उसका तो उसका भी प्रत्यक्ष हो जाएगा एक भाई इसी के लिए यहाँ पर यह चित्त परिक्रम का निर्देश किया जाता है किया गया है क्योंकि तो शुरू में मैत्रीकरण और अंतिम यथा भी मत ध्यान यथा भी ध्यान है नो जो उनचालीस नंबर सूत्र है यथा भी मत ध्यानाद यहां तक जितने भी चित्त परिक्रम कहे हैं उनमें से ये जो चित्त परिक्रम है क्योंकि ये सरल है ये सरल है तो ये क्योंकि व्यक्ति का संसार के प्रति झुकाव ज्यादा होता है बस उस संसार के प्रति जो झुकाव है उस झुकाव को कहेंगे कि भाई तुमको ये करना है तो यहाँ पर आप अपने नाश्का के अग्रभाग में ध्यान करो सांस पर ध्यान करो जीवा के अग्रभाग में ध्यान करो क्योंकि वह जीवा उसके सामने है तो कोशिश करेगा कि जीवा के अग्रभाग में ध्यान करने का तो वो इस तरीके से क्या है वह जब प्रैक्टिस करेगा कि जीवा के अग्रभाग में ध्यान करने का नाश्का के अग्रभाग में ध्यान करने का जीवा के मध्य में ध्यान करने का जीवा के मूल में ध्यान करने का तालू में ध्यान करने का तो इससे ये चीज का प्रत्यक्ष होगा जो जिसने किया उस पर जिस चीज विषय पर किया उसका प्रत्यक्ष होगा तो उसको प्रत्यक्ष करने के लिए ही तदर्थम इसलिए ही एवं इदम चित्त परि ये चित्त परिकर्म का निर्देश किया गया है कि जिससे और अधिक श्रद्धा बढ़े ऋषि के प्रति चित्त श्रद्धा बढ़े ऋषि के प्रति और अधिक श्रद्धा बढ़े इसके लिए परिक्रम क्या भाई ये कर लो करके देखो और करके जब देखोगे आपको उससे ज्ञान होगा उससे प्रत्यक्ष होगा बोध होगा और बोध होगा तो अपने आप ही आपके उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी समझ गया जी? हाँ जी। आगे करता वृत्तिशु तद विषया विश्याया, तद विषयाम वशी कार संज्ञा उपजाताम समर्थम सामने तस्य अर्थ था से प्रति प्रत्यक्षीकरणाय देखो अनियता सु वृत्तिशु वृत्ति अनियत है वृत्ति जो है निश्चित है क्या कितनी वृत्ति है वृत्ति अनंत है ना जी असंख्य है वृत्ति असंख्य है ज्ञान तो अनंत है ना जी अनियता की वृत्तिशु मने वृत्ति माने ज्ञान वृत्तिवानिए ज्ञान ज्ञान तो अनंत है हम किस किस का ज्ञान करेंगे किस किस का एक करने के लिए जाएंगे हम कोई भी विषय कोई भी व्यक्ति हर विषय में एक्सपर्ट हो, हो नहीं सकता यदि कोई आंख के विषय में है तो दांत के विषय में नहीं है और दांत के विषय में है तो पेट के विषय में नहीं है और पेट के विषय में तो कान का डॉक्टर नहीं है।, है ना जी हाँ जी तो परंतु कान का डॉक्टर नहीं होते जो व्यक्ति आंख का डॉक्टर है परंतु तो तो कान का डॉक्टर नहीं है तो कान के विषय में जो कुछ भी डॉक्टर बताता है उसके प्रति तो उसका विश्वास होता है कि नहीं हाँ जी उसके प्रति दृढ़ता होती है कि नहीं होती है ना हाँ जी तो बोल रहे की अनियता से वृत्ति सुित्य अनियत होने पर भी असंख होने पर भी ज्ञान अनंत है होने पर सब विषयाम वशीकार संज्ञा उपजातायाम ठीक है वृत्ति अनंत है वृत्ति जो है वृत्तियां जो है अनंत है अनियत है असंख्य है अनिश्चित है तो अनिश्चित वृत्तियों में अनिश्चित वृत्तियों के मध्य में यहाँ पर अनियतासु वृत्तियों से निर्धारण सस्ती कर लीजिए निर्धारण सप्त भी की वृत्ति तो बहुत है अनियत है ज्ञान तो अनंत है तो अनियत वृत्तियों के मध्य में तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम उस विषयक जो वशीकार संज्ञा के उत्पन्न होने पर अर्थात वृत्ति अनंत है वृत्ति अनियत है असंख्य है असंख्य होने पर भी असंख्यों के मध्य में जो कुछ इसमें बताया क्या बताया रस का बताया शब्द का बताया रूप का बताया गंध का बताया स्पर्श का बताया इसके बीच विषय में भी, भी ज्ञान है ना जी ये भी वृत्ति है उसका रूप का ज्ञान वो रूप की वृत्ति हो गई रस का ज्ञान रस की वृत्ति हो गई तो ये जो है अनियतासु वृत्तिशु वृत्तियों के अनियत वृत्तियों के मध्य में उन विषयक जो हो गंध विषयक रूप विषयक रस विषयक स्पर्श विषयक शब्द विषयक जो वसीकार संज्ञा उपजाता उस विषयक वसीकार संज्ञा उत्पन्न होने पर मने तद विषयाम उस विषय में विषयाम मन उस विषयक मने विषयायाम मन उस विषय में विषयक में तो स्वार्थ प्रत्यय समझिएगा मैं जो मुख से मेरे मुख से जो विषयक जो निकला तो विषय वाला नहीं उन विषयों में मैंने गंध स्पर्श रूप रस, शब्द इन विषयों में वशीकार संज्ञायाम वशीकार संज्ञा उत्पन्न होने पर वशीकार संज्ञा उत्पन्न होने के उत्पन बत क्या हुआ जी जब व्यक्ति मैंने देवा मैंने क्या बोलते नाचका के अग्रभाग में मन को टिकाया और उसमें जब दक्षता हुई तो उसमें वशी संज्ञा की उत्पत्ति हुई कि नहीं वशीकार संज्ञा का मतलब क्या हुआ जी वशी संज्ञा का मतलब ये होता है एक तो आपने पीछे पढ़ा कि वशीकार संज्ञा वैराग्य है है ना जी हाँ जी और वशीकार संज्ञा वैराग्य जब होता है तो क्या होता है वशीकार संज्ञा जब वैराग्य होता है तो फिर संप्रज्ञ समाधि की उत्पत्ति होती है संप्रजल समाधि होती है उससे तो वशी संज्ञा में क्या होता जी वैराग्य है विषय विषय है। दृष्ट और जो उसके प्रति का होना, जब हम अपने अग्रभाग में, में लगा दिया, दिया। अन्य विषयों में से अपने मन को हटा करके नाशिका के अग्रभाग में लगा दिया और उसमें जब तो अन्य के प्रति वैराग्य हो गया कि हाँ जी उनसे उन अन्य जो विषय है उनके प्रति मन हट गया अर्थात उससे समाप्त हो गई उससे तो इच्छा समाप्त हो गई उसमें बार बार दोषों को देख करके तो अब एक विषय में लग गया तो उसका सम्यक ज्ञान हुआ जी इसलिए वाकिलिए कि वशीकार संज्ञायाम तो वशीकार संज्ञा के उत्पन्न होने पर अर्थात एक विषय भिशे में विशेष नियंत्रण होने पर एक विषय में गंध किया मतु गंध मन नाचका तो एक ही विषय में नियंत्रण होने पर संज्ञा का कहते सम्यक ज्ञान होने पर तो वशीकर वशीकार इसका सीधे शब्दार्थ लेंगे तो वशीकार का मतलब वशीकरणम वशीकार और वशीकार संज्ञा है ना वशीकरणम वशीकार और चासो वशीकार चाहो इति चिवीकार संज्ञा मन वशीकार का मतलब हुआ कि जो बस में नहीं है उसका बश करना वशी करना मन बश में करना रूप जो सम्यक ज्ञान है क्योंकि तो ज्ञान ही तो व्यक्ति को बस में करता है ध्यान में रखिएगा क्योंकि तो इसलिए कहा कि वैरागी क्या है जो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही वैराग्य है पीछे पढ़ के आये न जी हाँ जी ज्ञान की जो चरम सीमा है वही वैराग्य है तो जब तक किसी भी विषय में ज्ञान न हो तब तक व्यक्ति को अन्य चीज से वैराग्य नहीं हो सकता और फिर उसका मन बस भी नहीं हो सकता तो वह जो ज्ञान है जो सम्यक ज्ञान है जब हमने मन के मन को अपने नाश्का के अगर भाग में या तालु के अगर तालु में या जेवा के अगर भाग में या जेवा के मध्य में के मूल में कहीं पर भी जो किया तो उससे वसीकार रूपी संज्ञा की उत्पत्ति हुई क्या हुआ जी जब मन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया तो वसीकार रूप जो सम्यक ज्ञान है उसकी उत्पत्ति हुई अर्थात तो वैराग्य की उत्पत्ति हुई उसको बस भाषा अलग अलग है समझने की बात है क्योंकि वसीकार वसीकार का मतलब कि जो बस में नहीं उसको बस में करना तो मन बस में नहीं है तो उसको बस में किया वृत्ति बस में नहीं है मन में अलग अलग वृत्तियां आ जा रही है अलग रही है, अलग ज्ञान आ रहा है क्षण क्षण में ज्ञान आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह ज्ञान हमारे बस में नहीं है कोई भी एक ज्ञान हमारे बस में नहीं है और जब बस में हो जाएगा वो ज्ञान तो वसीकार संज्ञा हो जाएगा बने वसीकरणम वसीकरण रूप वसीकरणा रूप वस में करना रूप जो सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी अर्थात वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी अर्थात अन्य से मन हट जाएगा और उसी विषय में लग जाएगा अर्थात बिल्कुल एक ही विषय बना रहेगा बिल्कुल एक ही विषय की बना रहेगा एक ही विषय की उत्पत्ति होगी और सब इधर से हट गया क्योंकि जब वैराग्य होता है व्यक्ति का तो एक ही विषय बनता है और अन्य विषय हट जाता है जाता है वैराग्य जब एक ही विषय बनता है जिस पर व्यक्ति मन को टिकाता है तो एक बिल्कुल एक ही विषय बना रहेगा तो उस समय जो है विशेष नियंत्रण रहेगा अन्य ते अन्य जो हैं उनसे हट करके केवल एक विषय में ही नियंत्रण रहेगा वो तो वशीकार संज्ञा उपजाता संज्ञा जो है उसकी उत्पत्ति होने पर प्रत्यक्ष अर्थ से प्रत्यक्षी उस उस अर्थ के प्रत्यक्ष करने के लिए चित्तम समर्थम सार चित्त समर्थ हो जाता है चित्त समर्थ हो जाएगा उन, उन, उन पदार्थ को प्रत्यक्ष करने के लिए तें तें, तो जब उन उन पदार्थों को प्रत्यक्ष करने के लिए समर्थ हो गया क्योंकि वृत्ति तो बहुत सारे हैं मैंने कहा कि जो वृत्ति तो अनेक है परंतु तो उनके मध्य में इन इन विषयों पर जब हमने अपने मन को टिकाया और उसका जो अच्छी तरह मन जो है नियंत्रण में आ गया तो उस जब नियंत्रित विशेष नियंत्रण विशेष नियंत्रण की उत्पत्ति होने पर जो है एक ही विषय में चित्त के बने रहने पर जो है आ, क्या है उस उस वस्तु को प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य बढ़ जाता है वह उन उन वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने के लिए चित्त समर्थ हो जाता है और चित्त जब समर्थ होता तो क्या होता है तथा सती, और वैसे चित्त जब समर्थ हुआ वैसे होने पर था चित्त उन विषयों को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होने पर श्रद्धा उसके प्रति जब ही हमने समर्थ हुआ और उसका जो प्रत्यक्ष किया तो श्रद्धा हमारे अंदर उसके प्रति पैदा होगी फिर उत्साह पैदा हो गया फिर स्मृति पैदा हो गया उसमें ही मन लगा रहेगा टिका रहेगा और फिर समाधि जो संप्रज्ञान समाधि है उस संप्रज्ञान समाधि तो श्रद्धा वीर जो पीछे हमने पढ़ा है कि असंप्रज्ञान समाधि उपाय प्रत्येक जो असंप्रज्ञान समाधि बीस नंबर सूत्र है कितना नंबर सूत्र है तो उस असंप्रजन आसंप, समाधि के उपाय है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि तो वो कह की श्रद्धा वीर स्मृति और संप्रज्ञान समाधि इस योगी का अप्रतिबंधी न भविष्य बिना बाधा के हो जाएंगे उसके प्रति श्रद्धा बिना बाधा के होएगा उसके प्रति उत्साह बिना बाधा के, बिना रुकावट का हो जाएगा उसके प्रति स्मृति जो है ध्यान मन लगना बिना रुकावट का हो जाएगा वह और उसके प्रति जो संप्रज्ञा समाधि मने ये श्रद्धा वीर स्मृति और संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो जाएंगी बिना बाधा के हो जाएंगे समझ गया जी हाँ जी अभी विचार कीजिएगा हमने मूल कोशिश की आपको संगति लगाने का तो नहीं जी जी आपने बहुत गहराई में किया है <laughs> जी। तो इसमें जो है आप बार बार उसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा मूल को लगाने का कोशिश कीजिएगा हिंदी भी पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और देखिएगा की जो है जहां नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछेंगे हा? तब, हाँ अब कल आज तो बृहस्पति बार है ना हाँ जी आ, कल शुक्रवार है ठीक है हाँ कल भी तो कल एक बजे ठीक है पाठ तो पढ़ाई दूंगा पाठ के बाद ही जाऊंगा मंत्र पाठ थोड़ा कम करना चाहते हैं तो कल आधा घंटा कर सकता है आपको कहीं जाना है तो जैसे आप कहीं के लिए जाना है पर कोई नहीं एक बजे तक तो है पढ़ा देंगे उसके बाद ही तैयारी कर लिए हुए पाठ में जो है कोशिश यही करना है की जो है हालत से न हो कोई भी बाधा न हो नहीं नहीं वैसे तो मैं तैयार हूँ कल के लिए तो। हाँ जी, जी। चलिए मंत्र पाठ करें जी, जी। ओम पूर्ण मधाचते पूर्णस्था पूर्णावशिष्य ओम शांति शांति शांति चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते